श्री, श्री राम कृष्ण कथा कथा युग धर्म श्रीरामकृष्णकमृत युगधर्मकथासंगुणा सत्गुणन ईश्वरलाभ है इंद्रियमनोपा तमोगुण से भाव अहंकार अहंकार अज्ञान तमोगुण तो अस्त रावण से रजोगुण कुंभकर्ण से तमोगुण विभीषण से सत्गुण अतो अतः रामचंद्रम रामचंद्र ला तमोगुण से अपरमेक क्रोध क्रोधेन दिग दिग्विदिज्ञान न वर्त हनुमका दधा एक ज्ञान नस्त यीता उटम नष्ट भविष्य पुनः तमोगुण से अपरमेक काम पाथुरे घाटाया गिरीश गिरीषा अवदत् काम क्रोधादी रिपवेत तो नाचा अभिमुखपरवृत्तिम विधे ईश्वर काम कामना कुर सच्चिदनंदन सह रमण कुर क्रोधो यदि नपैति भक् तम आनाय किं मै दुर्गात उधारम ना मम पुनः पाप किं बंधन किम तत लाभाय तत्ईश्वरलाभायोभ सामश्रय ईश्वरूपेण मुग्धो भव अहम ईश्वर सेवर से पुत्र यदि अहंकर अहंकार करनीय ती अयकार सामश्रयीय एवं षंडा ऋपूं अभिमुखपरिवर्तन विधेयन वैद्य इंद्र संयमन अति कठिन अस्व चक्षुषो पार्श्व दवरण स्थापय कैसाचि आ अश्वा चक्षु पूर्णत रोधनीय श्रीरामकृष्ण तस् यदि सकित कृपाई यदि सखित दर्शनलाभो आत्मनों सकत साक्षात्कार तस्वीर भय तद्रिपो न पुनः किमी कर्म शे नारद प्रहलाद इेत नृत्य महापुरष तवता यत्न चक्षुषो पार्श्व दिए आवर्म न दब स्वयं पिता हस्त धृत् क्षेत्र से केदारण चलती स पुत्रो वरम असावधान सन् पिता हस्त त्यक्त खाते पति किन्तु पित्रा ये पुत्रो हस्ते धृता स कदापि खाते न पतति वैद्य किंतु पिता पुत्र हस्तधारण नमीचीन श्रीरामकृष्ण तहापुरुषाबालास्वभार समीपे तेद काहंकारों नठति ततिश्वरी शक्ति पिता शक्ति आत्मन किमी नया तृढ़ो विश्वास विचारनंदमाग ज्ञान योग तथा भक्तिग आद अस्व से चक्षुभयत आवरण न दीये चे अग्रसर भविछतिपु वशीभूत नवती चेत ईश्वर प्राप्त शक्य श्रीरामकृष्ण तम यदे स इत्युच्यते, ज्ञान योग इत्युच्यते अपि योगच्यन्मर्गेण अश्वर प्राप्त शक्य ज्ञानो वदी आद चितिशुद्दिपेक्षिता आद साधनमेक्ष ज्ञानी भविष्य भक्ति मगेण अत शपक्ति यदि तन्नाम तम गुणगानमचते इंद्रियम चेष्टया पुनः अलम स्वतःवशो यदि कसा पुत्रशोको तदिने तद स किं पुनः लोक सहकल कर्म शक्नो अथवा निमंत्रि सन्ग्वा अशि शक्या स कि लोका अग्रत अहंकार प्रकाशय चलतम अर्ति अथवा सुख संभोग कर्म प्राविट्कीटों सचिद प्राविट आलोक द्रुम शक्नो तरी कि तमसी वर्त वैद्य साहाँ त्रियता तदव स्वीक्रीय श्रीरामकृष्ण न भो भक्त तो प्राविट्कीट इव दग स मियेते भक् आलोकम आलोक्य धाव मणे आलोक मणे आलोक अतुज्वल इती सत्यम किन्तु स्निग्ध तथा शीतल एक लोकत गात्रो नव अयम आलोक शांतिद आनंददः ज्ञान अति कठिन विचार ज्ञान परम अयम पर अति अतिदुर्गम अहम शरीर न मनो न ना, बुद्धि नी मम रोगो न शोको न ना, अशाति नीति अहम सच्चिदनंदस्व आहा, अहम सुखदुखातीत नाह एतत सकल वचनस्य मुखेन व्याहरण अत्यनासण उपादन अवधारण अति कठिन कंटक हस्तकर्तन दर्दरधारिया अथिश्रवती किंतु वच् कुवा क्वंटक मम हस्तकर्तन न जात अहम सम्यस्त सकल भाषण न शोभ है आदौ तत् कंटक ज्ञाना दहनीय किल ग्रंथाध्ययन ज्ञान पांडित्य श्री प्रभो शिक्षाप्दति अनेके मन पुस्तक अपढ़ाला ज्ञान नवती विद्या नवती किंतु अध्ययना श्रवण शेयर श्रवण्दर्शन श्रेय काशी विषयाध्ययन काशी विषय श्रवण तथा काशीदर्शन महद अंतरम ये स्वयं चतुर क्रीडा कुर गुटिकाचाकौशल तबत न अवग्छ किंतु ये न क्रीड प्रतिचालनकौशल वदाँ चाला अमीषा चालापेक्ष अनेकशो संसारिनो जना जनते वयम अतिबुद्धिमता किंतु ते विषयासक्ता स्वयं क्रीड्ती स्वीयचालालन यहायथम अवगंत न शक्ति किंतु संसारगी साधुजनौ विषय अनासक्ता संसारिण अपेक्षा बुद्धिमरा स्वयं न क्रीण अतः प्रतिचाल यूँ शक्ति वैद्य भक्ताध्यय्जन सेमहंसदेवज न अभविष्य प्रकृति ठराडे महोदय स्वयं पश्य स्म अत वैज्ञानिक सत्यम आविष्कर्म शाठन विद्या अभविष्य चेतव न अभविष्य गाणिक सूत्र कवल मस्तिष्क व्यामोहे निक्षिपन्ति, अकत्रिम गषण वर्त्म प्रत्यूहम अवतारय ईश्वर प्रदत्त ज्ञानम ऐशम विज्ञानम तथा पुस्तकृत ज्ञान श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति यदा पंचभट्ट भूमौ पतन मतरम आहवयम अहम मातरम अवदम माता मर्शय कर्मिण कर्म संपादय प्राप्तव योगिनो योगा यदृष्टवत ज्ञानो विचार कृत य भूय बहुत किं तत्क्रूयां अह कीदशी अवस्था गताद्रायाुक्ता परमहंसदेव गान कुर वक्त प्रवर्तत निद्रा भंग किं पुनः निद्रा योगेन यागेन यागेन जागरीता अस् इदान योग दत्वा निद्रा तोभ्यं द्वा निद्रा निद्रातवान्न अस्म तो पुस्तकामें न किन्तु पश्य नाम कीर्तयामी इतो माम शंभु मलि अवदत खेटक अशीना शांतिराम सिंह समेशा हाषम श्रीयुक्त गिरीश्चंद्रघोष से बुद्धदेव चरितताय प्रसंग प्रवृत्त स वैद्य निमंत्र तदर्शयत वैद्य तम दृष्ट् अत्यंत आनंद अभूत वैद्य गिरीशं प्रति अतिर्जन मैं किं प्रत्यम रंगमचरामकृष्ण महोदय प्रति किं ब्रवीति अहम अवगं नी मास्टर मटर्महोदय तस्में अभिनय अत्यम रोचते स्म